रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सातवा भाग नयन सिंह का नाम और उनके काम की ख्याति फैलने लगी 1876 में उनकी उपलब्धियों के बारे में ज्योग्राफिकल पत्रिका में लिखा गया जल्द ही पुरस्कारों का तांता लग गया सेवा निवृत्ति के बाद भारत सरकार ने उन्हें एक गांव और एक हजार रुपये देकर सम्मानित किया अठारह में रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने नयन को सोने का एक नक्काशीदार कालमापी पुरस्कार में दिया 1877 में इसी संस्था ने नयन को विक्टोरिया पदक से भी सम्मानित किया पदक पर यह यह शब्द अंकित थे इंसान है जिसने हमारे समय में एशिया के नक्शे को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक सकारात्मक ज्ञान से समृद्ध किया पेरिस की सोसाइटी ऑफ जियोग्राफी ने भी नयन सिंह को एक नक्काशीदार घड़ी भेंट की 27 जून 2004 को भारत सरकार ने नेट्रिकल सर्वे में नयन की भूमिका की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया हालांकि जीवन के बाद के वर्षों में नयन को उनके योग्यता के अनुरूप मान्यता मिल गई थी फिर भी यह हैरानी की बात है कि इस अच्छा दुर्गम भूभाग की सोलह मील से अधिक की कठिन यात्रा उन्होंने केवल 20 रुपये महीने के शुरुआती वेतन के लिए की शायद आखिर में इस सबका मूल्य है नयन सिंह ने वह करके दिखाया जो कभी कोई गोरा नहीं कर पाया था जगदीश चंद्र बोस अठारह से अठावन ऐसी तक 1895 में मार्कोनी ने वायरलेस के माध्यम से एक संदेश भेजा और उसे एक मील की दूरी पर रिसीवर द्वारा पकड़कर विश्व को अचंबित कर दिया परंतु इससे दो साल पहले ही कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज के जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस तरंगों के माध्यम से एक मील दूरी रखी घंटे बजाकर लगभग इसी वैज्ञानिक प्रयोग को जनता के बीच दिखाया था बोस ने शोध के दो सर्वथा भिन्न क्षेत्रों यानी रेडियो तरंग और वनस्पति विज्ञान में मौलिक योगदान दिया पौधों की संवेदनशीलता की उन्हें इतनी गहरी समझ थी कि अक्सर उनके छात्र मजाक करते हुए कहते कि वे पौधों से बातचीत कर सकते हैं बोस का जन्म 30 नवंबर अठारह को फरीदपुर पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में हुआ उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक परोपकारी नौकरशाह थे उन्हें अपनी मातृभाषा बांग्ला से प्रेम था और गरीब लोगों से बेहद सहानुभूति थी उन्होंने बेरोजगारों को काम देने की कोशिश की परंतु इस प्रयास में वे खुद गहरे कर्ज में डूब गए परंतु पिता के आदर्शों और गरीबों के प्रति सहानुभूति ने जगदीश चंद्र को जीवन भर प्रेरित किया